बुक है कर्म संसार तो तो का संस्कार किसके होने पर होगा क्लेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश।, क्लेश रूप मूल के होने आरोप होगा हो या क्लेश रूप बीच के होने पर होगा क्लेश रूप बीच के होने पर होगा तो कहते हैं ना कि कर्मों का बीच कर्मों का बीच का एटलीस्ट है ना पूर्ण पास रूप जो कर्म संस्कार है उनका बीज क्या है क्लेश है ना अभी क्ले उनका बीज है प्लेस का दाव हो जाए तो फिर क्या होगा वो कर्म कुछ बंधन नहीं कर पाएंगे फल, नहीं ठीक है आगे देखेंगे पाठ से यहाँ से चल रहा है पाठ तीन गतिया बताई गई ना अच्छा तीन गति में पहली गति क्या है फल दिए बिना कर्म का नाश जैसे प्रैशित यदि कि किसी पाप कर्म का प्रस्तुत किया जा जाए तो बिना फल दिए उसका तो फल दिए बिना कर्म का नाश अच्छा और दूसरी बात क्या है प्रधान कर्म में अंतर्भूत तो जब प्रधान कर्म में जो जी, जो कर्म प्रधान कर्म में अंतर्भूत हो जाएगा अर्थात प्रधान कर्म के अंतर्गत आ जाएगा तो उस कर्म का अलग से कोई फल होगा प्रधान कर्म के भोग काल में प्रधान कर्म के फल भोग काल में उस कर्म का भी फल भोग जाएगा अलग से नहीं होगा जाएगा या द्वितीय गति हुई तृतीया गति क्या है संस्कार रूप में प्रधान कर्म से ऐसी हाँ प्रधान कर्म से अभिभूत होकर पड़े रहना चिरकाल तक बने रहना प्रधान कर्म ऐसी अभिभूत हो गया कोई प्रधान कर्म ने फल देना आरंभ कर दिया हो वही लंबे समय तक देता रहा और तो उसमें क्या अभूत होकर के पड़ा रहेगा वह कर्म तीन गति है ना तो इसमें आठ अपना कहाँ से है बता कसम से जी है ना चलिए नियत विपाक प्रधान कर्म बना निश्चित रूप से फल देने वाले प्रधान कर्म के द्वारा अभिभूत हुए कर्म का जीव तक कांतक बने रहना चिरम अवस्था नम है ना? नियत विपाक कि निश्चित रूप से फल देने वाले प्रधान कर्म के द्वारा अभिभुत हुए कर्म का दीर्घ काल तक बने रहना तो तीसरी गति है ना कथम मतलब किस प्रकार तो बताते है कथम कि किस प्रकार तो ध्यान देगा कर्मों की अभिव्यक्ति कब होती है मृत्यु काल में पहले आया था की मानव अपने जीवन पर्यंत जितने कर्मों को करता है बहुत से कर्मो को तो भूला रहता है क्या किया उसको मालूम ही नहीं है लेकिन मृत्यु काल में सभी कर्म उसके अभिव्यक्त हो जाते हैं तो वहाँ अव्यक्ति का कारण क्या है अव्यक्ति का कारण मृत्यु पाठ आप लगाइए कहा गया नियत विभाग प्रधान कर्मणा निश्चित रूप से फल देने वाले कहा गया कसम है ना अच्छा अदृश्य जगह नियत नियत विभाग से कर्मणा एवं योग अनु यहाँ कर लेना योग अन्या कहा करेंगे कर्मणा एवं एकम अव्यक्ति एकम अव्यक्ति कारण मरणम उत्तम समान अव्यक्ति मरणम उत्तम आगामी जन्म देने वाले आगामी जन्म में फल देने वाले निश्चित रूप से फल देने वाले आगामी जन्मे फल देगा और फलवा निश्चित रूप से फल देगा आगामी जन्म में फल देने वाले तथा नियमित फल देने वाले कर्म का ही कर्म के ही अव्यक्ति का कारण है कर्म के ही अव्यक्ति का या कर्म के ही एक अव्यक्ति का कारण है कर्म की एक अव्यक्ति का अच्छा तो एक विशेषण किसका है कारण का कर्म की एक अव्यक्ति का कारण मतलब कर्म की अव्यक्ति का एक कारण है कर्म की अव्यक्ति का एक कारण कौन हमारा कर्म की अव्यक्ति का एक कारण मृत्यु को कहा जाता है मृत्यु को कहा गया समान का तो एक अभ्य विशेषण है कारण का आगामी जन्म में फल देने वाले तथा नियमित फल देने वाले कर्म का ही कर्म के ही अव्यक्ति का एक कारण कर्म के ही अव्यक्ति का एक कारण मृत्यु को कहा गया लग गया तो ये आगामी जन्म में फल देगा तो ये क्या है मृत्यु काल में वा जो कर्म आगामी जन्म में फल देगा वह मृत्यु काल में अभिव्यक्त हो जाएगा और निश्चित रूप से फल लेगा तो ध्यान देंगे लेकिन जो अनियमित फल देना निश्चित नहीं है या जो जिसका फल देने का कोई नियम नहीं है वह मृत्यु काल में अभियुक्त होगा तो यही बात बताते हैं ना है नदृश्य जन्मवेदनीय से अनियत विपाक अनियत विपाकस से न तू तू कर किन्तु अदृश्य जन्मवेदनीयत से अनियत विपाकस से करमड़ा है जोड़ लेंगे ना तो अदृश्य जन्मेदनीयत अनियत कर्म रहा समान्यक्ति कारण वर्णम न उत्तम न समानम अभिव्यक्ति कारण मरणम न उत्तम लगाइने तू कर रहे किन्तु आगामी जन्म में फल देने वाले तथा अनियमित फल लेने वाले कर्म की अभिव्यक्ति का एक कारण मृत्यु को नहीं कहा गया समझेगा आगामी जन्म में फल देने वाले तथा अनियमित फल देने वाले जिसके फल देने का कोई नियम आगामी जन्म में फल देने वाले तथा अनियमित फल देने वाले कर्म की अव्यक्ति का एक कारण मृत्यु को नहीं कहा गया तो मृत्यु किस कर्म की अव्यक्ति का कारण है जो की निश्चित रूप से फल देने वाला है नियमित फल देने वाला है लगेंगे लगाएंगे आगे यू अदृष्ट जन्म वेद नियम यू अदृश्य जन्म वेद कर्म अनियत विपाकम गच्छेत अभिभूषण वीरम अभी जो आगामी जन्म में फल देने वाला किंतु जो आगामी जन्म में फल देने वाला कर्म है आजो किंतु जो आगामी जन्म में फल देने वाला तथा अनियमित फल देने वाला कर्म है लग जाएगा तू किंतु किंतु जो आगामी जन्म फल देने वाला तथा अनियमित फल देने वाला कर्म है ये अनियमित फल देगा तो मतलब निश्चित है फल देना इसका नहीं, नहीं। जब निश्चित नहीं है तो से तो नष्ट हो सकता है वो कैसा हो सकता है और जो निश्चित तो रूप से फल देने वाला है वो नष्ट होगा नहीं, ज़ौत्था। नहीं, ज़ौत्था। नहीं हुआ। हुआ। वो नष्ट हो सकता है आवापन हुआ गच्छेद का अर्थ है वह आवापन गच्छेद अथवा प्रधान करो में अंतर्भूत हो सकता है प्रधान करो में हाँ आवापम हुआ गच्छेद अभुतम हुआ चिरमी उपास अथवा प्रधान कर्म से अभिभूत होकर दीर्घ काल तक रह सकता है प्रधान कर्म से अभिभूत होकर के दीर्घ काल तक दीर्घ काल तक रहना कहा गया है लेकिन उसका अभिभोग करने वाले प्रधान कर्म का फल जब भोग लिया जाएगा तब फिर वो कर्म अपना फल देना शुरू कर देगा अभिभुत हुआ है नष्ट नहीं हुआ ये चिरमी अथवा अद्भुतम है ना अथवा प्रधान कर्म से अभिभूत होकर दीर्घ काल तक रहेगा उपासित के लिए पहले क्या करवाया था अवस्थानम तो रहेगा ही अर्थ कर लेना यहाँ पर है। आगे आगे देखेंगे याव समानम कर्म अभिवंजकम निमित्तम वस्ते नई पाका करोति इति। करोटी आगे देखेंगे कहा ये, ये था ना चिरमी वह अभिभूतम चिरम उपासित अथवा प्रधान करने से अभिभूत होकर दीर्घ काल तक पड़ा रहेगा दीर्घ काल तक तो कब तक पड़ा रहेगा दीर्घ काल, काल तक दीर्घ काल तक पड़ा रहेगा तो कब तक पड़ा रहेगा इसको बताते हैं यावत कर जब तक समानम कर्माजकम जब तक यावत कर जब तक कर्मो को अभिव्यक्त करने वाला मृत्यु रूप कारण कर्म को अभि करने वाला कौन है जब तक कर्मों को अभिव्यक्त करने वाला मृत्यु रूप एक कारण समान समानंद मृत्यु रूप एक कारण है। कथ इसे नुख हम को रोटी फल देने के लिए उन्मुख नहीं करता है फल देने के लिए उन्मुख नहीं करता है फल देने के लिए उन्मुख किसको करना है उसे कर्म हो जब तक जब तक कर्म को अभिव्यक्त करने वाला मृत्यु रूप एक कारण अस्त कर्त इस कर्म को फल देने के लिए उन्मुख नहीं कर देता है तो फल देने के लिए उन्मुख कौन करता है मरण जो मरण रूप निमित्त है वही कर्म को फल देने के लिए उन्मुख करता है तो प्रधान कर्म से अभिभूत होकर के जो कर्म पड़ा रहेगा तो मृत्यु काल में क्या है वो अभिव्यक्त हो जाएगा जो अभिभूत होकर पड़ा था तो अगले जन्म में फल देगा प्रधान कर्म से अभिभूत होकर के जो कर्म पड़ा होकर के तो मृत्यु काल में वो अभिभक्त हो जाएगा और अगले जन्म में फल देगा दे ये होगा जो मरण क्या ये जो है जो अन्य फल देने वाला कर्म है उसकी अभिव्यक्ति का कारण मृत्यु नहीं है एक आ गया अब बोलो आपके यहाँ कहते हैं काल तक रहने कर्म है जो क्या लेने वाले उस व्यक्ति का वाल मरण है, है।, है, है। अच्छा, अच्छा। देख फिर आरम्भ से थोड़ा ध्यान देने यहाँ पे यहाँ पर दो प्रकार के कर्म कहे गए ना कि ये नियत फल लेने वाले और अनियत फल लेने वाले अच्छा तो जो ए, अनियत फल लेने वाले आपने क्या कहा की अनियत फल लेने वाला जो कर्म है तो मृत्यु काल में वो अभिव्यक्त होता है और अनियत फल देने वाला जो कर्म है वो प्रधान कर्म से अभिभूत होकर के दीर्घ काल तक पड़ा रहता है ठीक mm -hmm. है देना कि अनियत फल देने वाला जो कर्म है वो क्या है प्रधान कर्म से अभिभूत होकर के दीर्घ काल तक पड़ा रहता है और ये कर्म है? ये कैसा है कैसा है अनियमित अनियत फल देने वाला तो मृत्यु काल में यह अभिव्यक्त ठीक है मृत्यु काल में यह अभिव्यक्त नहीं होगा बल्कि प्रधान कर्म से अभिभूत होकर वे दीर्घ काल तक पड़ा है हो गया ये अभिव्यक्त नहीं होगा अब जो कर्म अभिव्यक्त होगा उसको लेकर के जन्म हो जाएगा, और जन्म होने पर क्या है कि प्रधान का कर्म का फल भोगा जाएगा, और जो अभिभूत कर्म है उसका फल भोगा जाएगा तो पहले वो क्या था अनिव्यक्त था क्यूँकी वो प्रधान कर्म के द्वारा अभिभूत था अब अगले जन्म होने पर जब प्रधान कर्म का फल भोग लिया जाएगा अब वो वो अब भूत नहीं नहीं रहेगा अब वो नहीं रहेगा अब अब मृत्यु काल में वो अभिव्यक्त हो जाएगा बताइए ही सुनिए मतलब जो अनियमित फल देने वाला अनियत फल देने वाला जो कर्म है वो प्रधान कर्म से अभिभूत है तो वो क्या है कि मृत्यु काल में अभिव्यक्त नहीं होगा तो जिस कर्म का फल भोगना है तो मृत्यु काल में वही अभिव्यक्त होगा कौन सा अभिव्यक्त होगा प्रधान कर्म प्रधान कर्म का फल भोगना है वही अभिव्यक्त होगा उसको लेकर अगला जन्म होगा प्रधान कर्म का फल होगा जाएगा और जो अभिभूत होकर के पड़ा है कर्म तो किसके द्वारा अभिभूत हुआ है प्रधान कर्म के द्वारा और प्रधान कर्म का फल भोग जब हो जाएगा अब वो अभिभुत रहेगा तो अब क्या है की मृत्यु के समय वो अभिव्यक्त हो जाएगा पता ही ऐसा है यहाँ पर हो जाएगा अच्छा अभी ध्यान देंगे जब यावत करते जब तक कर्मों को अभिव्यक्त करने वाला एक मृत्यु रूप निमित्त इस कर्म को फल लेने के लिए उन्मुख नहीं करता है तब तक पड़ा रहेगा फिर उन्मुख कौन कर देगा मृत्यु तो फिर अब अब अभिव्यक्त हो जाएगा और अब जो है ना अगले जन्म में अब ये अनियत फलप्रद नहीं है अब तो ऐसा हो जाएगा बाद में अनियत फलप्रद हो जाएगा ऐसा है यदि नष्ट नहीं हुआ है ना तो फिर अब नियत फलप्रद होगा ये मतलब अनियत फलप्रद कर्म भी आगे जाकर के अनियत फलप्रद हो जाएगा अच्छा भी अब ध्यान देंगे आगे कहा गया इस प्रकार सद विपाक होकर कर्म का फल कर्म का कर्म का फल क्या है जाति आई और भोग इस प्रकार कर्म के फल के ही देश काल और निमित्त का निश्चय न होने से अनुदारनाथ है ना इसी का अर्थ है इस प्रकार है कर्म के फल का ही कर्म के फल के ही देश काल और निमित्त का अवधारण न होने से देश काल और निमित्त का निश्चय न होने से तो किसके देश काल और निमित्त का निश्चय कर्म के फल का कर्म का फल क्या जाती आई और भोग तो कर्म का फल किस देश में मिलेगा और कर्म का फल किस काल में होगा और कर्म का फल किस निमित्त से होगा ऐसा निश्चय है पहले से अपने को ऐसे भूखा पुरुष को तो निश्चय नहीं है ना कि कर्म का फल किस देश में होगा किस काल में होगा किस निमित्त से, निमित से होगा ऐसा निश्चय है तो कहते हैं इस प्रकार कर्म के फल फलकों ने जाती हो, इस प्रकार कर्म के फल के ही देश काल और निमित्त का निश्चय ना होने से निश्चय इम कर्म गति कर यह कर्म ज्ञान यह कर्म की गति चित्र कर्थ विचित्र यह कर्म की गति विचित्र और समझने में कठिन है चित्रा कहीं विचित्र भी, भी पाठ है ना चित्रा दुर्विज्ञाना क्या चित्रा क्या दुर्विज्ञाना या कर्म की गति विचित्र है और दुर्विज्ञान अर्थात समझने में कठिन है कर्म की गति समझने में कठिन है और बताते हैं ध्यान देना सामान्य नियम का हर देखो सामान्य नियम के अपवाद होते हैं ना तो अपवाद की निवृत्ति होती है क्या नहीं होती है तो ना क्या क्या मतलब और सरगत से अपवादात क्या उस से अच्छा कहते हैं कि अपवाद होने से अपवाद है ना इस क्या करते और अपवाद है कि अपवाद होने से उस उसर्गत निवृत्ति ना कि सामान्य नियम की निवृत्ति नहीं होती है अपवाद होने से सामान्य नियम की निवृत्ति नहीं होती है तो अपवाद होने से सामान्य नियम की निवृत्ति नहीं होती है इसी करते इसलिए एक भूमिका कर एक जन्म देने वाला कर्म संस्कार ज्ञात होता है एक जन्म देने वाला कर्म संस्कार लोग अनेक कर्म संस्कार मिल करके एक जन्म का निर्माण करते हैं ठीक है और ये सामान्य नियम हुआ ना, अब इसका अपवाद भी हो सकता है इसका क्या हो सकता है तो अपवाद के होने से सामान्य नियम की निवृत्ति होगी क्या हमने बताया था ना पहले जैसे कोई बच्चा उस पर तो होते ही मर गया तो मुक्त हो गया क्या वो ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं होती है और उसको नोटे ही मर गया तो उसने तो कोई कर्म दिया क्या कि जिसका फल आगे भोगेगा इसका मतलब है कि पहले वाले जो कर्म संस्कार थे तो मिलकर के एक ही जन्म दे रहे हैं क्या वो अधिक हो गए ना एक जन्म हो गया फिर तो अधिक हो गए उसके ऐसा है तो ये सब अगुवाद की स्थितियाँ आती हैं अच्छा जैसे कि की काल तक पड़ा है झूठ होकर फिर फल देने के लिए तैयार हो फिर अगला जन्म दे दिया फल में अब झूठ होकर पड़ा है और जब प्रधान कर्म का फल भोग लिया गया तो काल में अब व्यक्त हो जाएगा तो एक दिन और गया ना तो अपवाद हो गया ना ये बताइए छोड़े नहीं तो ये भी एक अपवाद हो गया जो आपने पूछा था वो अपवाद का स्थल है अच्छा अब आप ये इसको बच जाइए जल्दी जल्दी तो यहाँ आरोप है एक न तो पूर्व सूत्र में जो कहा गया जातायुर्य करते हुए कौन जातुर्भगा अच्छा जाति आयु और भोग ये किससे प्राप्त होते हैं कर्म संस्कार से है ना जाति आई और भोग कर्म संस्कार से प्राप्त होते हैं मतलब जाति आई और भोग का हेतु है कर्म संस्कार और कर्म संस्कार दो प्रकार का पूर्ण कर्म संस्कार और पाप कर्म संस्कार तो लगाइए टे पूर्ण पूर्ण हेतु पूर्ण हेतु होने से पूर्ण है पूर्ण कर्म संस्कार और अपूर्ण हेतु का क्या है पाप कर्म संस्कार है तो पूर्ण कर्म संस्कार किसका हेतु है पूर्ण कर्म संस्कार किसका हेतु है जाति आई और भोग का और पाप कर्म संस्कार किसका हेतु है दोनों का जाति आई और भोग का हेतु कर्म संस्कार है तो कैसा कर्म संस्कार दोनों प्रकार का कर्म संस्कार बताइए तो पूर्ण हेतु देखना पूर्ण कर्म संस्कार जिसका हेतु है वह पूर्ण कर्म संस्कार से जन्म होगा है और पाप कर्म संस्कार जिसका हेतु है वह क्या होगा पाप कर्म संस्कार ऐसी तो ऐसा लगाएंगे पूर्ण तो कर्म संस्कार और पाप संस्कार पाप कर्म संस्कार से जन्म होने के कारण है जन्म होने के कारण क्या देना है जाति आयु और भोग सुख तथा फल वाले हैं सुख तथा फल वाले हैं कैसा फल होता है सुख और दुख राज्य सुख और परिसाप्त कार्य है दुख सुख तथा दुख रूप फल वाले है सुख तथा दुख रूप फल वाले कौन है जन्म आयु और भोग जन्म आयु और भोग समान वालों का एक साथ अन्वय करना चाहिए है ना अहिला कर्म संस्कार तथा पाप कर्म संस्कार ऐसी जन्म होने के कारण तो ध्यान देना पूर्ण कर्म संस्कार ऐसी जन्म होने के कारण जाती आयु और भोग कैसे होंगे सुख दुख दोनों सुख देने वाले सुख रूप फल वाले सुख रूप लाद परिशाप फला कर सुख तथा तो दुख रूप फल वाले सुख तथा तो पूर्ण कर्म संस्कार से जन्म जाति आयु और भोग कैसे होंगे सुख रूप फल वाले या सुखरूप फल देने वाले सुखरूप फल देने वाले और पाप कर्म संस्कार से जन्म जाति आयु और भोग कैसे होंगे फल देने वाले या दुख रूप फल वाले बात हो जाएगा पूर्ण कर्म संस्कार तथा पाप कर्म संस्कार से जन्म होने के कारण जाति आयु और भोग सुख तथा दुख रूप फल वाले होते हैं या सुख तथा दुख रूप फल देने वाले होते हैं अच्छा तो जो है ना अपने दुखों का कारण अपने कर्म संस्कार ही है अपने दुखों के कारण क्या है अपने कर्म संस्कार है तो पहले जो हो गया उसको तो रोका नहीं जा सकता है आगे के लिए जो है प्रयास करना चाहिए की कुछ भी अनुचित कर्म ना वो ऐसा प्रयास करना चाहिए ते से लेना है जन्म आयु होगा ते क्या लेना है हाँ मतलब जन्म आयु और भोग तो ऐसा लगाएंगे पूर्ण हेतु का हाँ पूर्ण कर्म संस्कार हेतु से जन्म या पूर्ण कर्म संस्कार रूप कारण से जन्य पूर्ण कर्म संस्कार रूप कारण से जन्य जन्म आयु और भोग सुख रूप फल देने वाले होते हैं सुख रूप फल देने वाले लगेगा पंक्ति लग गई क्या पूर्ण कर्म रूप हेतु से जन्य क्या पूर्ण कर्म पूर्ण कर्म संस्कार रूप हेतु से जन्य जन्म आयु और भोग सुख रूप फल देने वाले होते हैं अब जब अपूर्ण हेतु का पंक्ति लगाना है ना तो यहाँ भी तेरह जन्म आयु और भोग ये इसको जोड़ना पड़ेगा पाप संस्कार पाप कर्म संस्कार रूप हेतु से जन्म किया पाप कर्म संस्कार रूप हेतु ऐसी जन्य कौन जाति आयु और भोग होते हैं पाप कर्म संस्कार रूप हेतु से जन्म जाति आयु और भोग दुख रूप फल देने वाले होते हैं अच्छा अब ध्यान देंगे यथा क्या इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम क्या यथा और जैसे यह दुख प्रतिकूल होता है या दुख प्रतिकूल होता है प्रतिकूल अप्री और जैसे यह दुख प्रतिकूल होता है या यह दुख अप्री होता है कैसा होता है अप्री होता है दुख किसी को फ्री होता है दुख किसी को भी फ्री नहीं होता है और जैसे यह दुख प्रतिकूलात्मक कर्ज प्रतिकूल होता है या अप्री होता है तो दुख होता है कैसा प्रतिकूल या अप्री अब बताइए विषय सुख काल में विशेष सुख काल में व्यक्ति क्या समझता है सुख समझता है दुख समझता है हाँ विशेष सुख काल में व्यक्ति क्या समझता है सुख लेकिन जो विवेकी मनुष्य है योगी मनुष्य है वह विशेष सुख काल में भी दुख समझता है पंक्ति लगाएंगे क्यों ध्यान देना हुआ सुख सुख नहीं है जो कि आगे दुख का जनक हो सुख वास्तव में वही हो सुख वही है जो दुख का जनक न हो सुख वही है जो की दुख का जनक न हो और जिस दुख हो सुख के पश्चात दुख होगा सुख सुख नहीं है तो लगाएंगे समय एवं करते इसी प्रकार जै, जैसे यह दुख के प्रस्कूल होता है इसी प्रकार विषय सुख काल में भी या विषय सुख के अनुभव काल में भी क्यों होगा विषय सुख के अनुभव काल में या विषय सुख के अनुग काल में सुख दुख कभी अज्ञात होकर रहते है कभी आपको सुख हो पता नहीं चले ऐसा होता है दुख हो पता नहीं चले ऐसा होता है तो यहाँ पर सुख काल से सुख भोग काल सुख का अनुभव काल जैसे इसी प्रकार जिसे, जिसे सुख के भोग के समय भी या विषय सुख काल में भी योगी को प्रतिकूल लगने वाला या योगी को अप्री लगने वाला दुख रहता ही है योगी को प्रतिकूल लगने वाला कौन दुख कब विशेष सुख काल में भी विशेष सुख काल में भी योगी को प्रतिकूल लगने वाला दुख रहता ही है मतलब विशेष सुख के अनुभव के समय भी योगी उसको क्या समझता है प्रतिकूल प्रतिकूल दुख समझता है विशेष सुख वास्तव में सुख नहीं है क्षणिक है ना ऐसा और आगे और दुखों का जनक होता है ये समझी लगेगी और जैसे और जैसे यह दुख प्रतिकूल है और जैसे या दुख अप्रिय है कौन सा दुख विषय से होने वाला दुख एकदम दुखम से लेंगे विषय से होने वाला दुख प्रतिकूल है इसी प्रकार विशेष सुख काल में या विशेष सुख के भोग काल में विशेष सुख के अनुभव काल में भी योगी को अप्रिय लगने वाला दुख रहता ही है दुख रहता ही है किस काल में विशेष सुख काल में या विशेष सुख के अनुभव काल में विशेष सुख के भोग के काल में क्या रहता है दुख रहता ही है और उस समय जो दुख रहता है वो किसको तो सुन लगता है योगी, योगी कोई योगी समझ पाता है दूसरे लोग सोचते है सुख नहीं, नहीं मानता है योगी उसको सुख नहीं मानता सुख मान रहे है तो क्या है की योगी नहीं है हम लोग साधक नहीं है विसई पुरानी है समझ लेना नहीं यही दिखाई की साधक थी यही है अच्छा संसार स्त्री लग गया सब शब्द सूखंध विषय अच्छे लग रहे हैं मन उसमें आते। मान संतोष कर रहा है तो हम लोग साधक नहीं, नहीं हम लोग तो विषय पाड़ी है।, है और जो मुमुक्षु होता है ना ज्ञानी तो बहुत ऊँची स्थिति है और जो भी होता है वो इसमें सुख मान सकता है वो तो क्या है कि वो भव बंधन छोड़ना चाहता है उसको संसार या जिससे दुख भी लगते है उसको ऐसा बड़े बड़े वेदांत पर चढ़ा करके बात करने से कुछ होता नहीं है भूमि आना चाहिए साधना साधना कोई करना नहीं चाहता है तो प्रपंच में फसे रहेंगे समर्णासन की बातें होती रहेंगी कुछ उससे नहीं होता हुआ ठीक क्या so, मन अपना बताता है कथम तक उपद्य तद कथम उपद्य हुआ कैसे संभव है क्या जो बताया ना सुख सुखान वो के समय भी योगी को दुख विद्यमान होता है सुखान वो काल में भी योगी को अपनी लगने वाला दुख विद्यमान रहता है कहा ना? क्या सुखान वो काल में भी योगी को अगली लगने वाला दुख रहता है तो वह वह कथन कैसे संभव है वह कथन कौन सा कथन कि सुखान भोकाल में योगी को अपनी लगने वाला दुख विद्यमान रहता है तो तद कर तद कर तद कर कथन कैसे संभव होता है तो इसको सूत्रकार बताते हैं ये देखिएगा सुखाराम भोजन में कहते हैं राम रस नमक इसे भूख डाल देती थी, थी उनकी पत्नी उनको कुछ पता चलता था जब उपरा तो ये है ना तो परमात्मा में स्थिति होना चाहिए की सब तो है ना तो से अप्ति अप्ति से हो जाते हैं। ना तो देखने के लिए। मन है कि कहा है, है। तो हा? सुन अच्छा, हाँ उनकी बेटी थी बहुत तो वही है ना विकलित मेरे महापुरुष अच्छा और ये लोग तो नहीं थे ना बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था और करा देखा ऐसा ऐसा तो कोई प्रयास नहीं किया ना इन लोगो ने क्योंकि लोग साधक थे ना महात्मा थे तो ये लोग ऐसा नहीं करते थे वाला को तो साधक नहीं होता है ध्यान रखने अब नो सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुखी गुण दृष्टि क्या सर्वम विवेक न बताते हैं विवेकिया सर्वम दुखमी विवेकी विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुखी है विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ क्या है दुखे दुखे दुखी है दुख तो दुख है ही दुख तो दुख है ही और सांसारिक सुख भी क्या है दुख है विषय से होने वाला सुख भी दुख है किसके लिए विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुख ही है तो सब कुछ दुख ही है क्यों दुख है तो देखो पाठ है तो ध्यान देंगे परिणाम ताप संस्कार दुख ही और यहाँ पर पाठ दो प्रकार के हैं आगे गुणवृत्ति विरोधात् और गुण वृ वरित्त, गुणवृत्ति अविरोधात् दोनों पाठ है ना तो दोनों को लगाया जाएगा घर से पढ़ाते समय शब्दार्थ देखना परिणाम दुख ताप दुख तथा संस्कार दुख के कारण दुःख कन्व्य तीनों के साथ क्या परिणाम दुःख के कारण ताप दुख के कारण और संस्कार दुख के कारण परिणाम दुःख क्या है ताप दुख क्या है संस्कार दुःख क्या है भाष्य सिद्धांक तो के कारण परिणाम दुःख के कारण ताप दुख के कारण और संस्कार दुख के कारण विवेकी के लिए सब कुछ दुखी है परिणाम में दुख परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुख के कारण विवेकी के लिए सब कुछ दुख है के लिए सब दुख है और दूसरा क्या है गुण वृत्ति की गुणों की वृत्ति में विरोध होने के कारण गुणों की वृत्ति में जब अविरोध पाठ है तो गुणों की वृत्ति में अविरोध होने तो के कारण गुणों की वृत्ति में अविरोध होने के कारण विवेकी के लिए सब कुछ दुखी है और भाष्य पढ़ाते समय स्पष्टीकरण क्रम से देखिएगा सभी पदों का विरोध है या विरोध है परिणाम दुख क्या है साफ दुख क्या है संस्कार दुख क्या है क्रम ज भाष्य के कार्य तो ये कहते हैं विवेकी के लिए सब कुछ दुख है कैसे दुख है तो अब ये देखेंगे पे सर्वस्य अयम रागानुबिद चेतना चेतन साधना इति तत्र अस्ति अस्थित रागज कर्माशय लगाएंगे सर्वसे अयम चेतन साधना साधनाधीन ऐसा लगाएंगे चेतन और अचेतन साधन के अधीन सुखान सुखानुभव सर्वतान अयम सुखान सुखानुभ सबको प्राप्त होने वाला यह सुखान हो सबको प्राप्त होने वाला यह सुख का अनुभव किससे होता है साधनों से होता है सुख का अनुभव किससे होता है और साधन चेतन और अचेतन अचेतन साधन जैसे क्या है कि अब अपना मकान है वस्त्र है अपने मकान है वस्त्र है उपभोग सामग्री है वाहन है ये कैसे साधन हुए अचेतन अपनी पत्नी है पुत्र है सेवक है ये कैसे साधन हुए चेतन। तो चेतना चेतन साधना अधीना चेतन और अचेतन साधन के अधीन या चेतन और अचेतन साधन से प्राप्त होने वाला चेतन और अचेतन साधन से प्राप्त होने वाला क्या यह सभी का सुखा हमको सबको प्राप्त होता है ना चेतन और अचेतन साधनों से प्राप्त होने वाला या सभी प्राणियों का सुखानुभव रागानुवित था राग से युक्त होता है राग से राग से युक्त कौन होता है सुखानुभ सुख के अनुभव में राग होता है सुख के भोग में क्या होता है हाँ सब सुखानुभव राग से युक्त है सुखान भोग क्या है राग से युक्त है अच्छा अनुभव जाता तो राज से युक्त राज से युक्त कौन है सुखानुभव किन साधनों से प्राप्त होता है और किसको प्राप्त होता है सर्व सभी को चेतन और अचेतन साधनों से प्राप्त होने वाला सभी का या सुखानुभव राग से युक्त होता है इसी अर्थ है इस प्रकार तत्र अर्थ है सुखानुभव काल में इस प्रकार सुखानु इस प्रकार सुखानुभव काल में रागजा कर्माश अस्ति राग से जन्म कर्म संस्कार होता है सुखानुभ काल में क्या होता है राज से जन्म कर्म संस्कार होता है कर्म संस्कार किससे जन्म है राज से जन्म है वहाँ कर्म क्या है सुख का वो करना कर्म है सुख का वो करना ये क्या है अब उससे उससे क्या होगा संस्कार होगा अब वो कर्म संस्कार किससे जन्म हो गया राज से हाँ कि सुख का वो करने से जो और आगे संस्कार पढ़ेंगे वो राज से युक्त होंगे शुभ कान वो करने पर जो और कर्म संस्कार पढ़ेंगे वे तो किससे युक्त होंगे राग से युक्त होंगे कि सुखान भो में राग उठता है इसलिए हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और ध्यान देने देंगे कि सुखान काल में राग से जन्मे कर्म संस्कार है तो केवल रात से जन्मे कर्म संस्कार नहीं है बल्कि उस समय द्वेष से जन्म कर्म संस्कार है और मोह से जन्म भी कर्म संस्कार है इसको बता रहे हैं बताए ना विवेकी के लिए सब कुछ दुख है तो इसलिए दुख है ये कारण बताया कि रात से जन्म कर्म संस्कार होते हैं और देखेंगे क्या तथा और उसी प्रकार है वहाँ तत्र आया था ना सत्र क्या लिया था सुखान वो काल में तो तथा और उसी प्रकार तथा उसी प्रकार और उसी प्रकार सुखान यहाँ भी जोड़ लेंगे, सुखान और उसी प्रकार सुखान भोकाल में दुख साधनानी दृष्टि की मनुष्य दुख के साधनों से दृष्ट करता है जो व्यक्ति सुख भोग कर रहा है यदि कोई दुख पहुँचाने वाला व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा उससे जो व्यक्ति सुख भोग कर रहा है यदि दुख पहुंचाने तो वाला कोई व्यक्ति आ जाए तो क्या हो जाएगा तो वही है और सुखान भोकाल में दुख के साधनों से द्वेष करता है दुख के साधनों से कि हमारे जो है सुखान भो में कोई बाधा न करे बस सही है ना और सुखान भोकाल में मनुष्य दुख के साधनों से द्वेष करता है तो जब द्वेष करता है ना तो क्या हो गया की द्वेष कर्म संस्कार हो जाएंगे है और ध्यान देंगे चाती है ना अच्छा हुई क्या है ना और ऐसा लगाएंगे और दुख के साधनों का परिहार करने में असमर्थ होने पर मोहित हो जाता है जो व्यक्ति हटाना चाहता है और यदि नहीं हटा पाया तो मोह हो जाएगा अविवेक हो जाएगा है ना क्या मुहती और मोहित होता है मोहित होता है कब दुख के साधनों का परिहार करने में असमर्थ होने पर दुख साधनों का दुख के साधनों का करने में होने पर मोह को प्राप्त हो जाता है तो जब मोह को प्राप्त हो जाता है तो जन्म कर्म संस्कार भी हो गए कब सुखान काल में है ना विशेष सुख के अनुभव काल में विषय सुख के अनुभव काल में इसी का इस प्रकार द्वेशोहता अपनी अस्थि कर्माशया इसी का इस प्रकार विषय सुख के अनुभव काल में कब इस प्रकार विशेष सुख के अनुभव काल में द्वेष मुह कृता कैसे द्वेश मुह से जन्म की द्वेष जन्य तथा मोह जन् भी कर्माशया अस्ति कर्म संस्कार होता है इस प्रकार विषय विशेष सुख के अनुभव काल में किससे जन्म द्वेषजन्य तथा मोर जन् भी कर्म संस्कार होता है यह द्वेष कृता और मोह कृता कृता कैसे जन्य द्वेश जन् तथा मोहजन्य भी कर्म संस्कार होता है तो विशेष सुख के अनुभव काल में तीनों प्रकार के कर्म संस्कार हो गए ना है के कर्म संस्कार हो गए तथा उत्तम उक्तम और वैसा कहा है ये आचार्य पंच के वचन है और बहुत अच्छे वचन है सभी व्यास जी इनको उद्धृत करते हैं इनको उद्धृत करते हैं योग शास्त्र जो है ना व्यास वास्त्रो बिल्कुल यथार्थ है कोई खंडन मंडन इसमें नहीं है ना पूर्व पक्षा या सिद्धांत पक्षा या कुछ नहीं है क्योंकि सबसे प्राचीन शास्त्र जब कोई पूर्व पक्ष पहले होगा तो उसको काटा जाएगा और जब कोई सबसे पुराना भाषा इसलिए किसी को काटने दूरनी पड़ी इसमें सबसे पुराना है और दूसरी बात पर सत्य को समझाना है कोई बनी बड़ी प्रदर्शित नहीं करनी है इसलिए तो तो तो जिसको ज्यादा आदम्बर करना हो वो व्यक्ति वर्जी से लिए बनाता है योग सूत्र का भाष्य सबसे वर्जित है दूसरों से तो पंचाचार्य ने कहा है क्या कहा है एक नाचा तथा उत्तम न अनुभ भूटानी उपभोगा संभवती भूतानी अनुपहत्ते भोगा न संभवती भूतानी अनुपहत करते प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना उपहत्यकार उठाय करते पीड़ा पहुँचाना अनुपहत है ना ]min. कि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना न संभवती सुख भोग संभव नहीं प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना सुख का भोग संभव नहीं है जो लोग बहुत ज्यादा धन कमाते हैं वे अपने कर्मचारियों को शोषण करते हैं है ना तो कर्म उसमें क्या होता है अधीनस्थ कर्मचारियों को पीड़ा होती है तो प्राणियों को पीड़ा पोछाए बिना सुख का भोग संभव नहीं, नहीं और देखो क्या होता है खूब बढ़िया बढ़िया जो है ना अच्छे भवन में रहना अच्छा भोजन करना ठाट बाट से रहना और जो कोई पड़ोस में कोई दुखी होगा गरीब होगा उसको दुख होगा कि नहीं होगा कि हमको तो ठीक से रोटी भी नहीं मिल रही है और ये हमारा मुझ कर रहा है तो शुभ भोग बिना प्राणियों को पीड़ा पोछाए बिना होता है इसलिए शुभ भोग की छोड़ देनी चाहिए इसलिए तो दूसरे पीड़ा होती है ये घायल का कितना अच्छा वचन है आ, ये बोल अच्छा है इस पर ध्यान देना चाहिए आप देखे ना की भूतानी अनुभव करते कर प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना वो भोगा न सम्भव भोग संभव नहीं है या सुख का भोग संभव नहीं है विषय सुख का भोग संभव नहीं है अच्छा अब ये जो नास्तिकवाद होता है न ना, चाहे नास्तिकवाद हो वाम पंथ हो कम ये कम्यु हो तो ये भी क्या है कि धर्म में का आचरण करने वालों में जब कमी होती है तो उसी से नास्तिकता का जन्म हो जाता है जो धर्माचरण करने वाले हैं अपने को महात्मा धर्मात्मा कहने वाले हैं उनके आचरण में कमी आने पर ही नास्तिकवाद का और कम्युनिकवाद का जन्म हो जाता है।, है अब जैसे रूस में जब कम्युनिस्ट हुआ तो उसका यही कारण था जो वहाँ के गिरजाघर चर्च जो मठ थे वहाँ के तो उनमें क्या था कि खूब बढ़िया उनका वैभव था बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे खूब उसमें संग्रमल लगाया जाता था और पास में जो है गरीब लोग बने रहते थे उनको रोटी का ध्यान नहीं दिया जाता था आप खूब ऊँचा अपना मंदिर बनाइए खूब ऊंचा करोड़ों रूपये लगा करके और पास में दुखी गरीब रहेंगे तो फिर कैसा होगा तो आप जो मंदिर बनाने वाला है उनको वो लोग ईश्वर प्रेमी मानेंगे उनमें गरीबों में ईश्वर नहीं है क्या तो इसी कारण जो है ना वहाँ समुष्ट आया था वहाँ तो लिख करके लोग दे देते थे जो गए गिरजा घर वाले खूब ज्यादा दान देना कि आपको पापों से मुक्त कर दिया गया स्वर्ग में आपका कमरा बुख हो गया मरने के बाद मिल जाएगा तो आश्रमों में ज्यादा दान दे तो उसको बड़ा भक्त कहते कि नहीं कहते कोई धर्मात्मा होगा जो जीवन में कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करता होगा कभी चोरी नहीं करता होगा कभी भी झूठ नहीं बोलता हो लेकिन वो दान देने में असमर्थ है तो आश्रम और जो खूब बेईमानी करके पैसा कमा करके दे, दे दे तो बड़ा भक्त माना जाएगा तो जो जो समझदार है वो सोचने क्या सब दीपाखंड फैला रखा है इन लोगों ने कड़े यहाँ तो सत्कर्म की कोई कीमत ही नहीं है तो जो धर्माचरण करने वालों में जब कोई बुराई आती है तभी नास्तिकवादिका और कम्युनिस्ट विचारधारा का जन्म भाता है ये ध्यान रखना चाहिए इस बात का उनका दोस्त नहीं है दोष हम लोगों का है ये हम लोगों का सही नहीं है ये है तो वही पंच कहते हैं कि प्राणियों को सीढ़ा को ऊँचाए बिना क्या है विशेष सुख का भोग संभव नहीं है इसी गर्द इसलिए हिंसा इस, इस प्रकार है ना करता अपी अस्थि शारी का कर्म से जन्म कर्म संस्कार शारीर है ना नारीरिक कर्म से जन्म जन्रिक कर्म से जन्म कर्म संस्कार हिंसा कृता अपी अस्थि हिंसा जन्म भी होता है हिंसा जन्म भी इसी गर्द शारीरिक कर्मजन्य संस्कार हिंसा जन्म भी होता है और कल कर देंगे ओम पूर्ण पूर्णिदम पूर्णा पूर्णते पूर्ण पूर्ण पूर्णतेम